शा शाति यसेमी हिमवंत महिवा युद्रम रसयास आहु यस्य माँ प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै हविष विधीम ओम शांति हम वेद विज्ञान के इस प्रसंग में वैदिक धर्म का हमारे जीवन में कैसे उपयोग है क्या स्थान है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता का निरूपण करते हुए हमने देखा कि संसार में हम जो करते हैं करना अनिवार्य है और वो अच्छा हो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है तो अच्छे ज्ञान के साथ यदि अच्छा किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम आता है ये निश्चित है तो इसलिए हमको अच्छा क्या है इसका बोध कौन कराएगा इसका बोध हमें विद्वान लोग कराते हैं धर्मात्मा लोग कराते हैं महात्मा लोग कराते हैं हमारे अंदर पवित्रता जो है मन वचन की वो हमको धर्म के लिए प्रेरित करती है हमारे अंदर क्या अच्छा है ये जानने का जो भाव है उससे हम अच्छा जानने के लिए आगे कर, बढ़ते हैं और जो शास्त्र हैं जो वेद हैं जो पुराने अनुभव हैं उनके द्वारा हम धर्म क्या है इसको जानने में सफल होते हैं मनुष्य कर्म करता है तो वो अच्छा करे तो इसका नाम धर्म है और वो धर्म दो तरह का है मेरे लिए किया जाने वाला और दूसरे के लिए किया जाने वाला जब मैं अपने साथ सबके लिए करता हूँ तो मैं उसे धर्म कहता हूँ और वो धर्म श्रेष्ठ कब होता है उपयोगी कब होता है तो उसके लिए कहा गया है जब वो निष्काम हो जाता है वेदांत तो दर्शन का एक प्रसंग है वो कहते हैं कि आप कहते हो तो ज्ञान से मुक्ति है और यज्ञ करने के लिए कह रहे हो ये तो कर्मकांड है अग्नि जलाना मंत्र पढ़ना आहुतियां देना क्रियाएँ करना इनसे कोई मुक्ति तो मिलनी नहीं है क्योंकि मुक्ति तो आप ज्ञान से कहते हो तो ज्ञान की जगह कर्म करवा रहे हो और मुक्ति की बात करते हो तो ये इसमें कैसे सार्थक है यह बात यह बात कैसे उचित है तो ऋषि कहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं कर्म तो यह हम जीवन के पहले क्षण से अंतिम क्षण तक करेंगे उनसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते लेकिन वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का साधन बन सकता है जब वो काम वो कार्य सकाम न होकर के निष्काम हो जाए तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ज्ञान का जो सर्वोच्च रूप है वो है जब हम कुछ भी करते हैं करते हुए उसके प्रति कोई आसक्ति न रखें। क्योंकि मनुष्य जब तक उससे लाभ की इच्छा रखता है तब तक उससे उसका जुड़ाव होता है वो उसके लाभ हानि के नाते उसे करता या नहीं करता है जब वो कर्तव्य की भावना से करता है परोपकार की भावना से करता है निष्काम भाव से करता है तब वो या तो ईश्वरीय मानकर करता है या दूसरे का लाभ है ये मानकर करता है वो ईश्वरीय आदेश मानकर करता है क्योंकि वो जानता है कि संसार में हम जो काम करते हैं या तो अपनों के लिए करते हैं या जिन्हें हम बड़ा समझते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं जो अपने से छोटे हैं उनके लिए करते हैं जो अपने से बड़े हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं अब ईश्वर की प्रसन्नता किस में है ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है हमारे माता पिता तो अच्छे भोजन से प्रसन्न हो सकते हैं अच्छे वस्त्रों से प्रसन्न हो सकते हैं अच्छी वस्तुओं से प्रसन्न हो सकते हैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन उस निराकार परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं उसको कोई आप भोजन नहीं खिला सकते उसे कोई कपड़ा आप नहीं पहना सकते उसे कोई पानी नहीं दे सकते उसे कोई दवा नहीं दे सकते उसकी कोई सेवा नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप उसको प्रसन्न कर सकें तो शास्त्र कहता है कि संसार का परमेश्वर से संबंध किया है ये सारे संसार के लोग कहते हैं त्वेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तवेव विद्या द्रविणम तमेव त्वेव सर्व मम देव देव हे भगवान तू मेरा सब कुछ है तू मेरी माँ है तू मेरा पिता है तू मेरा बंधु है तू मेरा सखा है तू ही मेरा धन है तू ही मेरा ज्ञान है जो कुछ तू है वो सब मेरा तू ही है इसका एक सीधा सा अभिप्राय होता है कि इस संसार में जब तू ही मेरा है तो जो कुछ तेरा है वो भी तो मेरा है तो इस संसार में जो कुछ उसका है वो मेरा है तो जो सारे प्राणी हैं पशु पक्षी हैं वस्तुएं हैं वो भी तो उसकी होने के नाते मेरी हैं तो जब उसकी वस्तुओं की मैं सुरक्षा करता हूं, उसकी वस्तुओं को मैं नष्ट होने से बचाता हूं, उसके प्राणियों को मैं प्रसन्न होता हूं, प्रसन्न करता हूं, उसके प्राणियों को दुख से बचाता हूं, तो वो क्यों नहीं प्रसन्न होगा इसलिए संसार में जो कुछ मैं करता हूँ तो वो उसके लिए करता हूँ इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं ये प्रकरण उपासना का है विस्तार से चर्चा वहाँ करेंगे लेकिन यहाँ एक बात समझाई गई है कि कोई काम आप क्यों कर रहे हैं यदि वो ईश्वर से सीधा जुड़ता है तो आप कर सकते हैं वो उसको खिला दें पिला दें नहला दें धुला दें कपड़ा पहना दें पैसा दे दें जो चाहें कर दें और हम करते हैं। हम मूर्ति के रूप में जो ईश्वर हमारे सामने है हम उस सब के साथ वही करते हैं जो अपने के साथ करते हैं बड़ों के साथ करते हैं उसको खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते दक्षिणा देते सब करते लेकिन जब आप ईश्वर को निराकार मानते हो तो उस समय ये बस सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं फिर इनका उपयोग तब इनका उपयोग यही है कि आप उसके जो आदेश है उसका पालन करें कोई स्वामी कब प्रसन्न होता है तो कोई भी स्वामी तब प्रसन्न होता है जब उसका कोई हित करता है उसकी बात को रखता है वो जैसा चाहता है वैसा करता है तभी वो व्यक्ति प्रसन्न होता है किसी भी माता को प्रसन्न करने के लिए उसके बच्चे का प्रसन्न होना जरूरी है आप बच्चे को प्रसन्न कर सकते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न होती है तो ये जो प्रसन्नता की बात है ये प्रसन्नता परमेश्वर की कब हो सकती है जब इस परमेश्वर के संसार में जो कुछ परमेश्वर के अनुकूल है वैसा व्यवहार हो परमेश्वर की बनाई वस्तुओं से उसका अनुकूल व्यवहार हो परमेश्वर के बनाए हुए जीवों के साथ उसका अनुकूल व्यवहार हो परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाए हैं उनके साथ उनका अनुकूल व्यवहार हो इसके लिए योगदर्शनकार ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है वो लिखते हैं कि ये इसकी कसौटी ये है कि या तो जो काम हम करें ये इस तरह करें कि जैसे कोई स्वामी किसी सेवक को बताता है और सेवक करता है अर्थात तो जो काम आप कर रहे हैं वो ईश्वर का है ईश्वर के लिए कर रहे हैं और आप उसके सेवक हैं इसलिए उसको ऐसे करना जिससे ईश्वर को प्रसन्नता हो तो एक तरीका तो ये है और दूसरा प्रकार क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके हानि लाभ अच्छा बुरा जो भी फल है वो उसका है ये मान करके उसको अर्पण कर देंगे अर्थात हमने किया है ये सब तेरा है तो यह समर्पित है इस भाव से करें तो ये कहता है कि ये जो दो परिस्थितियां हैं मनुष्य के जीवन में यह निष्काम कर्म की जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो कोई भी काम परमेश्वर का है समझ के करते हैं। परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा समझ के करते हैं। तब उसके अंदर हम किसी तरह से आसक्त नहीं होते फंसते नहीं इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा प्रकार गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचार हमको कर्म करने के लिए शास्त्र ने वेद ने एक सिद्धांत दिया धर्म का और धर्म में भी एक बड़ा सिद्धांत है उस धर्म में भी कौन सा काम ऐसा है जो उस धार्मिकता को पूर्ण धार्मिकता में बदलता है वो कहता है वो है यज्ञ कि आप जो थोड़ा सा हवन करते हो इसका नाम ही यज्ञ नहीं है ये तो एक दृष्टांत है एक उदाहरण है एक छोटी सी घटना है जैसे इस घटना का प्रभाव होता है वैसा ही आप बड़ा करो सारे को वैसा ही बना दो अर्थात जो यज्ञ आप कर रहे हो इसमें आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब परोपकार के लिए है वो सब बिना पक्षपात के है वो सब न्याय संगत है अर्थात यज्ञ वो पद्धति वो शैली वो क्रिया जिसके अंदर कोई पक्षपात नहीं कोई अन्याय नहीं किसी के साथ किसी तरह का बुरा नहीं जिसके अंदर हर चीज की पूर्णता है संपूर्णता है संपूर्ण न्याय संपूर्ण धर्म संपूर्ण कर्म जिसमें आता है इसलिए वो एक दृष्टांत के रूप में हमें करने के लिए कहा है तो वो उस दृष्टांत को हम करते हैं तो किस लिए ताकि हम इसको बड़े रूप में कर सकें यज्ञ परोपकार का ही दूसरा नाम तो इस परोपकार को इस यज्ञ के भाव को हम यदि पूरे जीवन में पूरे समय में पूरे दिन में अपने साथ रखें तो हमारा 24 घंटे यज्ञ हो रहा है ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में एक जो बात कही गई है यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना यह कहता है कि हे कौन थे एक बात समझो हे अर्जुन तुम एक बात समझो यदि तुम कोई भी काम करते हो यदि उसमें तुम अपना हानि लाभ देखते हो अपनी आवश्यकता देखते हो तब उसके हानि लाभ का सुख दुख आपको होगा आप उससे नहीं बच सकते लेकिन यदि आप उस काम को ईश्वरीय काम समझ लो परोपकार का काम समझ लो कर्तव्य का काम समझ लो निष्काम कर्म समझ लो तब वो आपका कर्म कर्म नहीं होगा यज्ञ ही हो जाएगा और उस यज्ञ का जो परिणाम होगा वो आपको अनासक्त बना देगा बंधन रहित कर देगा मुक्त कर देगा इसलिए जहां कहीं बिना यज्ञ समझे काम करते हो तो वह निश्चित रूप से स्वार्थ इच्छा की पूर्ति हानि लाभ का भय वो बना रहेगा और ऐसे कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोनत्र लोको यम कर्म बंधन यदि यज्ञ की भावना से रहित होकर कहीं कोई काम हमने किया तो हमारा वो काम बंधन का कारण निश्चित रूप से बनता है बनेगा यज्ञार्थात कर्मणोनत्र यज्ञ के बिना जो कर्म है अयम लोकह कर्म बंधन है सारा संसार उस कर्म के बंधन में फंसेगा पड़ेगा इसलिए तुम यदि इन बंधनों से बचना चाहते हो इन आसक्ति के भावों से रहना चाहते हो तो तुम उसको यज्ञ मान कर करो यज्ञ समझ कर करो इसलिए ऋषियों ने हमारे कर्म को हमारे बंधन से अलग करने के लिए बंधन मुक्त कर्म करने के लिए कर्म की अनिवार्यता जानते हुए भी उसको बंधन से कैसे छुटे ऐसा करने के लिए एक प्रकार बताएं जो बात सारी गीता में कही गई है जो कर्मफल को छोड़ देने की बात कही गई है उन्होंने कहा है भाई कर्म करने का तो तुम्हारा अधिकार है फल तुम्हारे हाथ में नहीं है इसलिए तुम ये सोचकर कर्म करो और फल मिल ही जाए ऐसा होने वाला नहीं है तुम कर्म करने का अधिकार रखते हो उसका फल क्या होगा कितना होगा कैसा होगा वो तुम ना तो जान सकते हो ना तुम्हें मिल सकता है कर्मण्येवाधिकारस्ते अधिकारे फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मण यहाँ हमारे कर्तव्य को समझाते हुए गीता में एक बात कही है कि कर्म किए बिना तो मैं रह नहीं सकता मेरा जन्म हुआ है तो कर्म मुझे करना ही पड़ेगा और ये मेरा अधिकार है ये मेरा कर्तव्य है ये मुझे करना चाहिए लेकिन मेरी विवशता ये है मेरा असामर्थ्य ये है मेरी मजबूरी ये है कि इसके जो कर्म मैंने किए हैं उसका जो भी निर्धारित फल है न तो निर्धारण मेरे हाथ में है न उसकी प्राप्ति मेरे अधीन है कर्मण्यवाधिकारे मां फलेशु और इसलिए जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मेरे अधिकार में नहीं है यदि मैं उसकी इच्छा करता हूं तो मेरे पास असफलता के समय निराश और दुखी होने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता जो आसक्ति है जो लोभ है जो मोह है वो इसीलिए दुख का कारण बनता है मैं किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में किसी प्राणी में जो मोह रखता हूं तो उसके नाश में मुझे कष्ट होता है उसकी अनुपलब्धि में मुझे दुख होता है तो इसलिए यदि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुख से बचूं, तो शास्त्र कहता है कि उससे जो तेरे अधिकार में नहीं है उसकी इच्छा छोड़ दे कर्मण्येवाधिकारस्ते तेरा अधिकार कर्म में तो है तो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है कर रहा है लेकिन उसका परिणाम अच्छा होगा बुरा होगा अनुकूल होगा नहीं होगा कब होगा मेरे हाथ में नहीं है। वो मेरी जितनी जानकारी है उतना काम आ सकता है जितने आगे क्या है मुझे मालूम नहीं है तो संसार में मैं बहुत कुछ जानने का यत्न करता हूं, लेकिन कुछ भी जान नहीं पाता मैं यही सोच के मैंने अपने खेत में गेहूँ बोए हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी लेकिन मुझे यह पता नहीं किस दिन ओले पड़ेंगे किस दिन बारिश होगी कब अकाल पड़ेगा तो यदि मैं ये मानकर चलता हूं ऐसा ही होगा तो मुझे दुख होगा ऐसा न होने पर और यदि यह मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में नहीं है वो प्रकृति है वो परमेश्वर के नियम हैं वो कब होगा कैसे होगा तो मैं उतना दुखी नहीं होगा उतना मुझे परेशानी नहीं होगी इसलिए शास्त्र ने कहा कि कर्म तो करना है लेकिन इसको यदि निष्काम किया जा सके तो हम अधिक लाभान्वित होंगे ओ ireva shanti shama shanti leji o shanti shanti sha